प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा मानवता और सत्य को अपनाना ठीक है या कर्मकांड रूपी आडंबरवाद को समाधान मानवता और सत्य तो जीवन में आवश्यक है ही अपनी परंपरा में तो मानवता जिसमें है उसी की मनुष्य संज्ञा होती है मानवता अर्थात धर्म धर्मेन न हीना पशु ही समान धर्मरहित व्यक्ति मनुष्य जैसा दिखता है पर वस्तुतः वह पशु ही है मत यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छति वानरा श्रुतियो यत्र गति तछन्ती वरा श्लोक वार्ते अपनी बुद्धि की अनुकूलता के अनुसार आप चलते हैं तो अभी आपके मनुष्य होने में संशय है शास्त्र और अपनी अंतरात्मा के अनुसार यदि चलते हैं तो आप मनुष्य हैं आपका हृदय कहता है कि सत्य बोलो पर मन में लोभ आने से आप झूठ बोल देते हैं तो आप में मानवता कहाँ रही सत्य और मानवता यही तो वास्तविक धर्म है तुलसीदास जी कहते हैं सत्य के समान कोई धर्म नहीं और असत्य के समान कोई पाप नहीं नहीं ही असत्य समपातक पुंजा गिर सम कोटि के गुंजा मानस अयोध्या आडंबरवाद को शास्त्र कभी ठीक नहीं कहता आडम्बर अर्थात अंदर से कुछ और बाहर से कुछ आडम्बर को शास्त्र कभी प्रतिपादित नहीं करता मानवता और सत्य तो जीवन में होने ही चाहिए शास्त्रीय कर्म कांड कर्म मात्र नहीं है इसके अनुष्ठान का भी परमार्थ में अपना महत्व है इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए चित्त शुद्धि में इसका उपयोग होता है दिखावे के लिए शास्त्रीय कर्म न करके सत्यता पूर्वक उन्हें किया जाए तो परमार्थ में लाभ होता ही है जिज्ञासा भौतिक लाभार्थ किए गए जपादी से लाभ होता है क्या समाधान यदि शास्त्रीय विधि पूर्वक सम्यक प्रकार से जपादी किए जाएं और इतने किए जाएं कि प्रतिबंध से ज्यादा हो तो अवश्य लाभ होगा जैसे जमीन में पचास फीट नीचे पानी है और आप दस फीट तक खोद कर रुक गए तो पानी कैसे मिलेगा पचास फीट तक मिट्टी रूप जो प्रतिबंध है उससे ज़्यादा पुरुषार्थ करें तो पानी मिलेगा कहीं पानी बहुत गहराई पर है तो वहाँ बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा इसी प्रकार कर्म कांड में भी प्रतिबंध से अधिक पुरुषार्थ विधिपूर्वक करने पर लाभ अवश्य होता है जिज्ञासा आजकल धार्मिक आयोजन बिना शास्त्र विधि के भी किए जाते हैं क्या उनका विरोध करना चाहिए समाधान यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से लोगों के दुर्गुणों को छुड़ा रहा है और उनको सन्मार्ग में लगा रहा है तो उसकी सीधी आलोचना हम नहीं कर सकते उसके कार्यों से यदि लोगों के जीवन में सुधार होता है तो वह उपकार ही कर रहा है जैसे शास्त्रीय विधि से अश्वमेध यज्ञ करना आजकल संभव ही नहीं है पर आजकल भी कुछ संस्थाएँ अश्वेध यज्ञ का आयोजन करती हैं जिसमें बहुत लोग भाग लेते हैं और अपने व्यसनों का त्याग करते हैं तो वह व्यवहारिक है उसका विरोध हम नहीं करते परंतु शास्त्री अश्वेध यज्ञ से एक अदृष्ट पुण्य बनता है जो यजमान को ब्रह्मलोक ले जाता है शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी करने पर वह अदृष्ट नहीं बनता इतना अंतर है साथ ही शास्त्रीय विधि से, शास्त्री से विपरीत होने पर कर्ता को प्रतिवाय भी लग सकता है हाँ समाज सुधार के लिए कोई आयोजन करता है तो हमारा उससे विरोध नहीं है जिज्ञासा धर्म की पहचान कैसे करनी चाहिए समाधान धर्म की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसका पालन करने की आवश्यकता है धर्म तो आपके हृदय में बैठा है आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समा महाभारत दूसरों का जो जो व्यवहार करने को अच्छा नहीं लगता है ऐसा व्यवहार दूसरों से नहीं करना चाहिए कोई हमारी निंदा करता है तो हमें वह अच्छा नहीं लगता अतः दूसरे की निंदा कभी ना करें दूसरे का झूठ बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है तो स्वयं भी झूठ ना बोले हमारी गलती को दूसरा कोई क्षमा कर देता है तो हमें वह अच्छा लगता है अन्य कोई गलती करे तो हमें भी उसको क्षमा कर देना चाहिए कोई हमें आदर देता है तो अच्छा लगता है इसलिए दूसरे को आदर देना चाहिए धर्म का लक्षण स्पष्ट है जो आपका सहज स्वभाव है उसी का नाम धर्म है दूसरों का जो व्यवहार हमें नहीं पसता ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे इस वृत्ति को आप धारण कर देंगे तो आपको धर्म भी समझ में आ जाएगा और शास्त्र भी